गीता तत्व चिंतन ईश्वर की प्राप्ति यही समझने की बात है ईश्वर की अपनी कोई इच्छा नहीं वे तो भक्त की कामना स्वीकार कर कामनावान से दिखाई देते हैं भक्त की इच्छा की पूर्ति के लिए कर्म करते हुए से दिखाई देते हैं ठान कर के रोने का यही तात्पर्य है नाटक में अभिनय ठान कर ही करना पड़ता है जैसे एक विदूषक है उसका कार्य है अपने अभिनय से सबको हंसाना वह मंच पर जा रहा है कि एक तार उसके हाथ में आता है जिसमें सूचना है कि तुम्हारा लड़का चल बसा अब यह समाचार पर उसका हृदय शोक से फटने लगता है पर मंच पर जाकर वह सबको जो हंसाएगा तो ठानकर ही न इसी प्रकार ईश्वर इस की अपने कोई कामना न होने के कारण नरदेह में वह जो कुछ भी करता दिखाई देता है वह ठान कर ही करता है न तो अपने हंसने से उसका कोई लगाव है न अपने रोने से दूसरों का सुख लेकर वह हंसता या दिखाई हंसता सा दिखाई देता है और दूसरों की आंखों से आंसू लेकर रोता सा यही उसके कर्म की दिव्यता है तभी तो जब ईश्वर को बालक बनकर रोते हुए देखा तो भक्तों ने गोस्वामी जी से पूछा कि क्या हम भी ईश्वर का साथ देने के लिए रोएं तो वे बोले नहीं नहीं तुम्हें रोने की आवश्यकता नहीं तुम तो खुशी मनाओ गाओ यह चरित्र जे गावही हरिपद पावहीं ते न पर ही, ही भाव को पाव गोस्वामी जी कहते हैं कि जो इन रोने वाले ईश्वर के चरित्र का गान करते हैं वे हरी पद पा लेते हैं और वे फिर संसार रूपी कुएं में नहीं गिरते इसका तात्पर्य यह कि जो समझ लेता है कि ईश्वर क्यों रो रहा है और ऐसा समझ जो गाता है खुशी मनाता है वह ईश्वर को प्राप्त होता है तथा संसार के आवागमन के चक्कर में नहीं पड़ता ठीक यही बात प्रस्तुत श्लोक में भगवान कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं यही है ईश्वर के दिव्य जन्म और दिव्य कर्म को तत्वतः जानना ईश्वर रोते हैं तो रोने दो तुम खुशियां मनाओ अब तक तुम रोते थे पर आज ईश्वर ने अपनी करुणा से तुम्हारा आंसू अपनी आँखों में ले लिया है इसलिए तुम्हें रोने की आवश्यकता नहीं जो ईश्वर के बालक बनने का उसके रोने का उसके दुख मनाने का कारण जान लेता है यह वह ईश्वर के जन्म और कर्म की दिव्यता को तत्वतः यथार्थ अर्थों में समझ लेता है फलस्वरूप वह ईश्वर का हो जाता है यह देह छोड़ने पर वह फिर से जन्म मरण के चक्र में नहीं पड़ता वरण ईश्वर को ही प्राप्त हो जाता है 124. ईश्वर को तत्वतः जानने वाले के चार लक्षण श्री कृष्ण की यह बात सुनकर अर्जुन के मन में शंका हुई कि क्या यह मात्र सैद्धांतिक विवेचन है अथवा सचमुच में ही इस प्रकार लोगों ने ईश्वर को पाया है सिद्धांत में तो बहुत ऊंची ऊंची बातें कही जा सकती है पर आध्यात्मिकता की कसौटी सिद्धांत नहीं व्यवहार है इसलिए अर्जुन जानना चाहता है कि क्या ऐसे लोग हुए हैं जिन्होंने भगवान को इस प्रकार प्राप्त किया हो श्री कृष्ण को अंतर्यामी है श्री कृष्ण तो अंतर्यामी हैं, वे अर्जुन का मनोभाव भाप कर उसकी शंका को दूर करने के लिए कहते हैं वीतराग भयक्रोधा मनमया मामुपाश्रिता बहवो ज्ञान तपसा पूता मद्भाव माँगता जो आसक्ति भय और क्रोध से छुटे हुए हैं जिन्होंने अपना मन मुझमें लगा रखा है जो मेरा ही आश्रय करके रहते हैं और जिन्होंने ज्ञानाग्नि की आँच से तपा अपने को पवित्र बना लिया है ऐसे बहुत से लोग मेरे भाव को प्राप्त हुए हैं अर्थात हैं श्री कृष्ण कहते हैं अर्जुन एक दो तो नहीं बहुत, बहुत से लोग मुझे प्राप्त हो चुके हैं एक दो होते तो नाम भी गिना देता पर इतने लोगों के नाम कहाँ से गिनाऊं? फिर अर्जुन के मन में संभवतः यह भी प्रश्न उठा होगा कि भगवान के जन्म और कर्म की दिव्यता को तत्वत जानने की कसौटी क्या है यदि मैं मुंह से कहूँ कि मैंने उस दिव्यता को यथार्थ रूप से जान लिया है तो क्या इतने से ही मैं मरने के बाद भगवान को प्राप्त हो जाऊंगा यदि ऐसा हो तब तो सभी कहने लगेंगे कि हमने भगवान के जन्म कर्म की दिव्यता को जान लिया है और इस प्रकार सभी भगवत प्राप्त करने के अधिकारी बन जाएंगे पर भगवत को प्राप्त होना इतनी आसान बात नहीं है इसलिए अर्जुन के मन में तत्वत को लेकर जिज्ञासा उठती है जिसका समाधान श्रीकृष्ण प्रस्तुत श्लोक में करते हैं वे कहते हैं कि अर्जुन मात्र मुंह से कह देने से कि मैंने भगवान के जन्म कर्म की दिव्यता के तत्व को जान लिया है व्यक्ति भला मुझे कैसे पा सकता है यदि सचमुच उसके तत्वतः उसे जान लिया है तो उसके जीवन में ये चार लक्षण प्रकट होंगे पहला वह आसक्ति भय और क्रोध को जीत लेगा दूसरा उसका समूचा मन प्राण मुझमें लीन होगा तीसरा वह एकमात्र मेरा ही आश्रय लेकर रहेगा और चौथा वह ज्ञान रूप तप से अपने को पवित्र कर लेगा